महाभारत आदि पर्व आदिपर्व द्वांशदीशतमोध्याय मंदपाल का अपने बाल बच्चों से मिलना वैशंपायन उवाच मंदपालौरभ्य चिंतयामास पुत्रका सतिग्मांसु नर्माधिग्छती वैसाएन जी कहते हैं जन्मे जय मंदपाल भी अपने पुत्रों की चिंता में पड़े थे यद्यपि वे उनकी रक्षा के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर चुके थे तो भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी सतप्यमान पुत्रार्थे लपिता मृदम ब्रवीत कथम नु शक्ता शरणे लिपिते मम पुत्र का पुत्रों के लिए संतप्त होते हुए वे लपिता थे बोले लपिते मेरे बच्चे अपने घोसले में कैसे बच सकेंगे वर्धमान हुत वह वाते चासुप्रवायती असमर्था विमु भविष्य ममात्मजा जब अग्नि का वेग बढ़ेगा और हवा तीब्र गति से चलने लगेगी उस समय मेरे बच्चे अपने को आग से बचाने में असमर्थ हो जाएंगे कथम तसकता तो प्राणाया माता तेषा तपस्वी रे भविष्यति भविष्य सौकारता पुत्रता उनकी तपस्विनी माता स्वयं असमर्थ है वह बेचारी उनकी रक्षा कैसे करेगी अपने बच्चों के बचाने का कोई उपाय न देकर वह शोक से आतुर हो जाएगी कथम उड्डयने शक्तान मम आत्मजान संतप्यम बहुधा वासमान प्रथावती मेरे बच्चे उड़ने और पंख फड़फड़ाने में असमर्थ हैं उन्हें उस दशा में देखकर संतप्त हो बार बार चित्कार करती और दौड़ती हुई जरिता किस दशा में होगी जरितारी कथम पुत्र सार कह कथम चमे स्तंभ मित्र कथम द्रोढ़ कथम साच तपस्वीरी मेरा बेटा जरितारी कैसे होगा सारे सृक की क्या अवस्था होगी स्तम्भ मित्र और द्रोण कैसे होंगे तथा वह तपस्विनी जरिता किस हाल में होगी लालप्यमान तमृसीम मंदपालम तथा वने लपिता प्रत्युवाचेदम सासूयमिव भारत भारत मंदपाल मुनि जब इस प्रकार वन में अपनी स्त्री एवं बच्चों के लिए विलाप कर रहे थे उस समय लपिता ने ईर्ष्यापूर्वक कहा न ते पुत्रे स्वेक्षास्ति या ऋषि उक्तवानसी तेजस्वीनो वीरजवंतो न ते तुम्हें पुत्रों को देखने की चिंता नहीं है तुमने जिन ऋषियों के नाम लिए हैं वे तेजस्वी और शक्तिशाली हैं उन्हें अग्नि से तनिक भी भय नहीं है तयाग्नौते परीता स्वयं भी मम प्रतिश्रुतम तथा चेति जुलने महात्मना मेरे पास ही तुमने अग्निदेवता को स्वयं अपने पुत्र सौंपे थे और उन महात्मा अग्नि ने भी उनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी लोकपाल उन्ता वाचम उक्वा मिथ्या करक्षम बंधु कृत्ये न ते न ते स्वस्तमान समे लोकपाल हैं जब बात दे चुके हैं तब तो उसे झूठी नहीं करेंगे अतः स्वस्थ पुरुष तुम्हारा मन अपने बच्चों की रक्षा रूप बंधु जनोचित कर्तव्य के पालने के लिए उत्सुक नहीं है तामेव तो ममा मित्राम चिंतन परितप्यसे ध्रुव मयी न ते स्नेहो यथा तम पुराभवत तुम तो मेरी दुश्मन उसी जरिता शौच के लिए चिंता करते हुए संतप्त हो रहे हो पहले जरिता में तुम्हारा जैसा स्नेह था वैसा अवश्य मुझ पर नहीं है नहीं ही पक्षवता न्याय निस्नेह न जने जनहे विद्यमाना उपद्रष्टुम शक्ति न कथन चर जो सहायकों से संपन्न और शक्तिशाली है वह मुझ जैसे अपने सुहित व्यक्ति पर स्नेह नहीं रखे और अपने आत्मीयजन को पीड़ित देखकर उनकी उपेक्षा करे या किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता गरिता चरि, में यथा से अतः अब तुम उस जरिता के ही पास जाओ जिसके लिए तुम इतने संतप्त हो रहे हो मैं भी दुष्ट पुरुष के आश्रय में पड़ी हुई स्त्री की भांति अकेली ही विचरूंगी मंदपाल वाच ना हमेव चरे लोके यथा तुम अभिमन्यसे अपहत्य हे तो तक गम मंदपाल ने कहा अरे तू जैसा समझती है उस भाव से मैं इस संसार में नहीं विचरता हूँ मेरा विचरना तो केवल संतान के लिए होता है मेरी वह संतान ही संकट में पड़ी हुई है भूतम हिवाच भाव्यर्थे यौवलंबित समंदो यु जो पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर भविष्य में होने वालों का भरोसा करता है वह मूर्ख है सब लोग उसका अनादर करते हैं तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर ऐसा ही प्रज्वलन अग्निर् महीरुहान आविघ्ने संतापम जनयतः शिवम मम यह प्रज्वलित आसारे वृक्षों को अपनी लपेटों में लपेटती हुई उद्विघ्न हृदय में अमंगल सूचक संताप उत्पन्न कर रही है चरित पुनः पुत्र काले देव त्वरिता पुत्र ने सम्पायन जी कहते हैं जब अग्निदेव उस स्थान से हट गए तब पुत्रों की लालसा रखने वाली जरिता पुनः शीघ्रतापूर्वक अपने बच्चों के पास गई सातान कुशलिन सर्वान विमुक्ता जात वेद सह रो रू यमान दद से बने पुत्रान निरा मसने देखा सभी बच्चे आग से बच गए हैं और सकुशल हैं उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ है और वे मन में जोर जोर से चहक रहे हैं अश्रू मु मुह चेषा दर्शना सा पुन पुनः एक, एक तर्वान्धमाना पध्यत उन्हें बार बार देखकर वह नेत्रों से आशुभ बहाने लगी और बारी बारी से पुकारकर वह सभी बच्चों से मिली तथ्य गहसा मंदपाल भारत सर्व एवहिनम सर्वइनमभ्यनंदता भारत इतने में ही मंदपाल मुनि भी सहसा वहां आ पहुंचे, किंतु उन बच्चों में से किसी ने भी उस समय उनका अभिनंदन नहीं किया लाल प्यमान में कई कम जरिताम च पुनः पुनः न चयु चुस्त किंचितमृ सिम साध साधु वाह वे एक एक बच्चे से बोलते और जरिता को भी बार बार बुलाते परंतु वे लोग उन मुनि से भला या बुरा कुछ भी नहीं बोले मंदपाल उच ज्येष्ठ सुतस्ते कतम कतमस्तुज मध्यम कतमस्व कनी कृतमस्त मंद ने पूछा प्रिय तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कौन है उससे छोटा कौन है मझिला कौन है और सबसे छोटा कौन है एवं ब्रुवंत दुखा कि प्रतिभासते कृतवन अगम नई शांति मितो लभे मैं इस प्रकार दुख से आतुर होकर तुमसे पूछ रहा हूँ तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं देती यद्यपि मैंने तुम्हें त्याग दिया था तो भी यहाँ से जाने पर मुझे शांति नहीं मिलती थी जरिवाच किम नो ज्येष्ठेन ते कार्य किमंतर ते किम, किम वा मध्यम जातेन किनिष्ठन वा पुनः दलिता बोली तुम्हें ज्येष्ठ पुत्र से क्या काम है उसके बाद वाले से भी क्या लेना है मझले अथवा छोटे पुत्र से भी तुम्हें क्या प्रयोजन है याम तम माम सर्वतो सर्वतोही नाम उत्सृजासी गतः पुरा तामेव लपिताम गच्छ तरुणिम चारुहा सिम पहले तुम मुझे सबसे हीन समझकर त्याग कर जिसके पास चले गए थे उसी मनोहर मुस्कान वाली तरुणी लपिता के पास जाओ मंदपाल वाच न ना स्त्रीणाम विद्यते किंचित अमुत्र पुरुषातरा पत्न कमृते लोके नान्यदर्थविनाशनम मंदपाल ने कहा पर लोक में स्त्रियों के लिए परम पुरुष से संबंध और सौतिया डाह को छोड़कर दूसरा कोई दोष उनके परमार्थ का नाश करने वाला नहीं है वैराग्नदीन चृसमुद्वेगकारिगिरी चुव्रता चाप् कल्याणी सुविता अरुंधती महात्मा वसीष पर्यसकत विशुद्धात सदा प्रीहृते रप्तर्षिमद्यगम धीरम अवमेरे चम पुनमुनि अपध्या सातीर धूमाररुणसम लक्षालक्ष वित्त में उपस्थित यह सौतिया डाहवैर की आग को भड़काने वाला और अत्यंत उद्वेग के में डालने वाला है समस्त प्राणियों में विख्यात और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणमयी अरुंधति ने उन महात्मा वशिष्ठ पर भी शंका की थी जिसका हृदय अत्यंत विशुद्ध है जो सदा उनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं और सप्तर्षि मंडल के मध्य में विराजमान होते हैं ऐसे धैर्यवान मुनि का भी उन्होंने सौदिया डाह के कारण तिरस्कार किया था इस अशुभ चिंतन के कारण उनकी अंग कांति धूम और अरुण के समान मंद हो गई वे कभी लक्ष्य और कभी अलक्ष्य रहकर वेश में मानो कोई निमित्त देखा करती हैं अपत्य हे है तो संप्राप्तम तथा तम तो माँ इष्टम एवं गति ही त्व आद्य वर्तते मैं पुत्रों से मिलने के लिए आया हूँ तो भी तुम मेरा तिरस्कार करती हो और इस प्रकार अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर जैसे तुम मेरे साथ संदेह युक्त व्यवहार करती थी हो वैसा ही लपिता भी करती है नहीं भार्य हित विश्वास कार्य पुंसा कथन नहीं कार्य मनोध्या नारी पुत्रवती सती यह मेरी भार्या है ऐसा मानकर पुरुष को किसी प्रकार भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देती व संपावाच ततस्ते सर्व एवं इनम पुत्रा सम्य उपासनात्मजान सर्वान् आश्वासयी तुम उद्यत मैसम पायन जी कहते हैं तदनंतर वे सभी पुत्र यथोचित रूप से अपने पिता के पास आ बैठे और वे मुनि भी उन सब पुत्रों को आश्वासन देने के लिए उद्यत हुए इतिश्री महाभारत याद परवड़ी मैं दर्शन परवड़ी सांग द्वांशदिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मैं दर्शन पर्व में सारंगकोप आख्यान विषयक दो अध्याय पूरा हुआ